मभागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्रीकृष्ण रुक्मणी विवाह श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार कह सुनकर सबके सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर भगवान श्रीकृष्ण के पीछे दौड़े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 आज यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और अधिक न सह सके वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी घोड़े तथा रथों को छिन्न भिन्न करने लगे उनके बाणों से रथ घोड़े और हाथियों पर बैठे विपक्षी वीरों के कुंडल किरीट और पग पगड़ियों से सुशोभित करणों करोड़ों सिर खड गदा और धनुषयुक्त हाथ पहुँचे जांघे और पैर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे इसी प्रकार घोड़े खच्चर हाथी ऊट गधे और मनुष्यों के सिर भी कट कट कर रणभूमि में लौटने लगे अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए उधर शिषपाल अपनी भाभी पत्नी के छिन जाने के कारण मरना संनसा हो रहा था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 जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है वैसे ही यह जीव भी भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है देखिए श्री कृष्ण ने मुझे तेईस तेईस अक्षौणी सेनाओं के साथ सत्रह बार हरा दिया मैंने केवल एक बार अट्ठारहवीं बार उन पर विजय प्राप्त की फिर भी इस बात को लेकर मैं न तो कभी शोक करता हूं और न तो कभी हर्ष क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के भी नायक हैं फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित जजवंशियों की थोड़ी सी सेना ने हमें हरा दिया है इस बार हमारे शत्रुओं की ही जीत हुई क्योंकि काल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 कि मेरी बहन को श्रीकृष्ण हर ले जाए और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करे रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक सेना सांस ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने यह प्रतिज्ञा की मैं आप लोगों के बीच में यह शपथ करता हूं कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका और अपनी बहन रुक्मणी को न लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। परीक्षित यह कहकर वह रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला जहां कृष्ण हो वहां शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बल वीर्य का घमंड चूर चूर कर दूंगा देखो तो उसका साहस वह हमारी बहन को बलपूर्वक हर ले गया परीक्षित रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी वह भगवान के तेज प्रभाव के बिल्कुल नहीं जानता था इसी से इस प्रकार भक भक कर बातें करता हुआ वह एक ही रस से श्री कृष्ण के पास पहुँच कर ललकारने लगा खड़ा रह खड़ा रह उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को तीन बाण मारे और कहा एक क्षण मेरे सामने ठहर यदवंशियों के कुल कलंक जैसे कौवा होम की सामग्री चुरा कर उड़ जाए वैसे ही तू मेरी बहन को चुरा कर कहाँ भागा जा रहा है अरे मंद तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है आज मैं तेरा सारा गर्व खर्व किए डालता हूँ देख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 आपके योग्य काम नहीं है